क्षेप ना हो गया था न तथा समाधि फलम अनुभव संपादनीय समाधि का फल अनुभव संपादन करना चाहिए इतिहास तस्य मत स्वरूप न सम्पाद्य अनुभव तो मेरा स्वरूप है मैं ही अनुभव रूप हूँ ज्ञान ब्रह्म सर तो नित्य ज्ञान ब्रह्म जब ब्रह्म साक्षात्कार हो जाता है तो अहम ब्रह्म अस् ब्रह्म अनुभव रूप कस्यातिशे नहीं अनुभव अभव संपदन कन्का न संपाद्यतीह न्याभव कृत्यं प्रापणीय प्राप्त नित्यानुभवरूपस्य मम निनुभव रूप से खूब पृथकअनुभव मैं तो निभव रूप हूँ मेरा और पृथक अनुभव क्या है और क्या अनुभव संपादन करना है कृत्यम कृतम जो करने कर्ण योग्यता सब कर लिया कल्यापण प्राप्त सब प्राप्त कर लिया इतव निश्चय है उप पदितम कृतकृत कृतकृत्य निगमन करते कृतम कृत्यम जो करना था कर लिया, जो प्राप्त करना था सौ प्राप्त कर लिया, सब कल्याव तृप्त कृत्यम ज्ञान साक्षात्कार होने के बाद उसके शरीर इंद्रिय मन आदि से कोई व्यापार होते हैं। तो है। उसमें अपने को मानता है करता नहीं।, नहीं। शरीर इंद्रिया में व्यापार होते ही मानता है मैं अकरता तो कहते थे तो बस सरल सब करते रहो और तो कहेंगे हम आपको अकर्ता एवं सर्वत्र कर्तृत्व तो अन्य भगमे अन्य वृक्षित हम प्रसजित सर्वत्र कहेंगे मैं करता नहीं कर्तृत्व अनुभव विषाटन करते कहते नहीं मैं नहीं करता स्नान करते नहीं हम नहीं करते तो फिर क्या है ना जो देखते हो कल्पना करते है हमारे तुम्हें क्या पति दस टास्ट कड़पे भी तीन में क्या नहीं फिर जो कुछ एक साधुता वेदांत का उपदेश करता था पान कर खाता था और कोई तमक उड़ा करके तमक ना क्या क्या मिला करके तो फिर सब तो लोग पान खिलाए ये भ्रांति आपकी हम नहीं खाते <laughs> ये इसे राष्ट्र सीखने न पड़ा बोलते है कुछ लोग कहेंगे आपकी भ्रांति हम पान नहीं खाते आपकी भ्रांति आपकी भ्रांति तो हम क्या करेंगे इसी प्रकार वो ऐसा नहीं तो वो अभी शंका करते है सर्वत्र कर्तृत्व का अनाधि अस्वीकार करेंगे अनियत वृत्तिवृत्ति नहीं जो इच्छा माना चाहिए करे इसे आशंक प्रारब्ध अवसाद प्राप्त अन्य वृत्तिम अंगीकर प्रारब्ध से प्राप्त हो तो अन्य वृत्ति तो मानते है प्रारब्ध से प्राप्त हो तो अन्य वृत्ति तो क्या है प्रातः का स्नान करता है कभी एक दिन स्नान नहीं कर देर में लिया तो नहीं कर पाया वस्तुत तो इसका अर्थ नहीं कि निषिद्ध कर्म करेगा साधन करते समय ज्ञान होने के पहले निषिद्ध कर्मों का त्याग करके शास्त्रीय मार्ग में चल करके बहुत अभ्यास करने पर ज्ञान प्राप्त होता है उसके पहले कितने पहले अन्य तो निषिद्ध कर्म को त्याग करके शास्त्रीय मार्ग में चलने पर ही ज्ञान होता है और ज्ञान होने के बाद ये शास्त्रीय मार्ग वासना इतनी दृढ़ हो जाती है उसके बाद बिना सोच वही चलता रहता है वो नहीं सोचता कि मुझे अभी ज्ञान हो गया अभी क्यों प्रातः का स्नान करूं ये तो अज्ञानी ही सोचता है मुझे ज्ञान हो गया अभी मैं नहीं करूंगा कुछ लोग ऐसी कल्पना करते नहीं अभी ज्ञान हो गया अभी माला नहीं जपेंगे भस्म नहीं लगेंगे कुछ लोग कहें नहीं भस्म नहीं लगाएगी फिर ज्ञान हो गया माला भी नहीं रखेंगे ज्ञान हो गया कोई कोई सफेद वस्त्र पहनने लगेगी नहीं ज्ञान हो गया और कैसा वस्त्र क्यों पहनेगी ये सब अज्ञान ही चिंतन करते मानते हैं जो ज्ञान होता है वो स्वभाव तो कुछ होता है कभी नहीं वाता नहीं होगा कभी हुआ तो हुआ ये नहीं कि सोचेगा कि ये हो गया ऐसा नहीं करना है फिर बताते हैं ऐसा नहीं करो ऐसा नहीं करो कर उपदेश करते हैं। ये नहीं करने के लिए बहुत ऐसे तो उपदेश करने वाले है माला नहीं लगाना भस्म नहीं लगाना क्या क्या सब कहते हैं ऐसा नहीं ज्ञानी जो ज्ञान होता है वो शास्त्रीय मार्ग में पहले चलता था इसी प्रकार ज्ञान होने पर उसे चलता है वासना के कारण कभी अन्य हो जाए प्रारूदिकरण कारण वो भी कोई आपत्ति नहीं ये कहते हैं अन्य वृत्ति प्राप्त अंगीको व्यवहारो लौकिको व्यवहार शास्त्री व्यथा मर्तरले पत्यारो यथार्थं व्यवहार जितने लौकिक व्यवहार हो भिक्षाटनादि शास्त्रीय व्यवहार हो जपध्यानादि अन्य शास्त्रीय भी अन्य अन्यथा जो को प्रसिद्ध हिंसा कोई व्यवहार हो मम अकर्तृ अलेपस्थ मैं अकर्ता अलेप हूँ असंग आत्मा में हूँ अकर्ता हूँ उसमें वर्ते हम का मम क्षति यथारब्धम प्रवर्तता जैसे प्रार्थे मैं अकर्ता निर्लप हूँ असंग हूँ प्रारोधिक अनुसार जैसे होना होता रहे रहे, उसके लिए वो चिंता नहीं करता मैं ऐसे करू ऐसे नहीं करू ये नहीं सोता है ऐसे नहीं करूँ ऐसा नहीं सोता है ऐसे करूँ ये भी नहीं सोता है जैसे प्रार्धिक अनुसार ऐसे रहे और कुछ नहीं करने पर भी कुला चक्र भ्रमण दृष्टांत है वो अपने मार्ग से चलेगा जैसे आप किसी नए स्थान में जाओ कभी नए स्थान में जाने पर रास्ता भूल जाते हैं जाना है रास्ता भूल जाते हैं फिर इसी के समय जाता था भिक्षा में रास्ता भूल जाता था वहाँ जाएगा फिर भूल गया फिर मेन रोड पकड़ के जाना पड़ता है पहले पैरिस होता है फिर बाद में वाराणसी में भी बहुत गली है रास्ता भूलते हैं देखते फिर देखते करके चलने पर फिर बाद में जो पढ़ने जाते वो अब सोचना नहीं पड़ता कहाँ जाना कहाँ बाइक चलना कहा चला अपने आप पैरिस करके वहाँ पहुंच जाते आगे देखना पड़ता है पहले रास्ता निश्चय करना पड़ता है इस रास्ता में बाईं चलना जाना पड़ेगा और कुछ चलने के बाद वो सोचना नहीं होता कहा रास्ता अपने आप अप चलते कहते तो ना नहीं वो वासना के अनुसार जैसे चलता है इस प्रकार जो साधक इसे साधन करते करते चलता है वो अपने इसे चलता ही रहता है ज्ञान हो जाए तो भी इसे चलता रहता है और शास्त्रीय मार्ग चलता है फिर प्रार्थिक अनुसार जैसे भी रहे लौकिक व्यवहार क्या है भिक्षाह आदि शास्त्रीय व्यवहार होगा जप समाधि आदि अन्य प्रतिषिध हिंसा व्यवहार कर्तृत्वभोक्तृत्वित तो मार्ध कर्मति क्रम प्रवृत्ता कर्तृत्व तो तो तो रहित तो में हूँ प्रायश्य कर्म के अनुसार प्रभुत हो जाए ये तो हो गया प्रायसे के अनुसार होता रहे एवं वस्तुतत्व अभिधाये वास्तवस्वरूप कथन करके प्रौढ़ौढ़ अथवा ऐसा कर सकते हैं क्या करेंगे अन्य कल्याण कर के लिए हम शास्त्रीय मार्ग में भी जा सकते हैं कोई तो जरूरी नहीं अथवा कृत कृत्योपी शास्त्रीय नार्गेन कृतकृत्य होने पर भी लोकानुग्रह काम में के पर अनुग्रह की इच्छा से शास्त्रीय नार्ग ना हम बरते कामुख्य कृतक कृत्य होने पर भी अपने कुछ प्रयोजन नहीं है फिर लोकानुग्रह की इच्छा से शास्त्रीय मार्ग पर ही मैं रहूंगा क्या हानि है शास्त्रीय मार्ग पर ही रहेंगे तो कोई हानि है प्रातःकाल ज्ञान हो गया प्रातःकाल जाकर गंगा जी स्नान कर दिया तो ज्ञान नष्ट हो जाता है क्या तो शास्त्रीय मार्ग में चले तो क्या आपत्ति तो भय क्या और शास्त्रीय होने पर भी भय नहीं तो शास्त्रीय मार्ग के लिए क्या नहीं इसलिए कोई जरूर नहीं कि अन्य वृत्ति तो ही हो ऐसा कोई जरूरी नहीं कभी हो तो कोई आपसी नहीं और शास्त्रीय मार्ग में रहिये तो भी कोई हानि नहीं कुछ लोग ऐसा कहते है ये आए सुबह सुबह जाकर गंगा जी स्नान करता है इसका इसको ज्ञान नहीं हुआ ऐसा नहीं कल्पना करने का कोई मंदिर जाता, जाता है मंदिर जाता है मतलब ज्ञान ऐसा नहीं, नहीं। ज्ञान हो गए जाने पर जैसे अपने प्रभुति पाए वैसे प्रभुति अभी लोगों को अनुग्रह के लिए जो करने पर लोगों का कल्याण है वो वैसे करता है स्वाभाविक है उसकी प्रवृत्ति से ही लोग अनुग्रहित होते हैं उपदेश नहीं करने पर भी ऐसे करता है तो लोग उससे सीखते हैं अथवा कृत्य कृत्यूपी लोक अनुग्रह की शास्त्रीय मार्ग से ही रहूंगा क्या नहीं लोकानुग्रह काम्य का प्राणी अनुग्रह प्राणी के ऊपर अनुग्रह करने के लिए शास्त्रीय मार्ग पर रहेंगे शास्त्रीय एवं मार्ग प्रवर्तनांगी कारद अभिमान प्रयुक्त विकार सी आशंका है शास्त्रीय ही मार्ग पर यदि प्रवृति मानेंगे तो उसका अभिमान होगा अभिमानो प्रवृत्त मानों में विकार होगा ऐसी शंका करके उत्तर तो देते हैं कोई कोई कहते तपा ज्यादा नहीं करना चाहिए तप ज्यादा करें तो अभिमान हो जाएगा ये सब बिल्कुल अमूर्खा है तप ज्यादा कहें तो अभिमान हो जाए तपन नहीं करना चाहिए क्या क्या अज्ञानी हो गया है उनकी एक अलग परंपरा चलती है वो कुछ कल्पना करता अभिमान हो जाएगा देव अर्चना स्नान शौच तद्व पठ्वायमस्तम विष्णुं विष्णुं ब्रह्मी साक्ष्यंगिद्य्राचि ब्रह्मीय द्वित श्लोक में विष्णु ध्यान यद्वा विष्णु ध्यान देवाचन स्न शौच भीख्याद वपू वर्तता शरीर देवार करने में स्नान में शौच में भिक्षा आदि सर्र रहे प्रभु मेरा क्या हानि है मैं साक्षी हूँ मैं कुछ नहीं करता हूँ सर्र अपने कर्म करे तारम जपतुवाक तु बा तदवत तार है प्रणवादी मंत्र बागिन्द्र से जप होता रहे और तदवत आमनाय मस्तक पठतु आमनाय मस्तक आमनाये वेद वेद का मस्तक वेदांत उपनिषद आदि पढ़े बाघिन्द्र पढ़ता रहे विष्णु ध्याए तो धीरे धीरे बुद्धि विष्णु का ध्यान करे यदा ब्रह्मानंद भी बुद्धि अति विष्णु का ध्यान करे अथवा ब्रह्मानंदी न हो मै साक्षी हूँ ना तो बुद्धि ना बाघ ना न सग्र साक्षी हम किंच न कुर्वे न अति साक्षी क्या करता है कुछ कराता है नहीं। कराता भी नहीं वो कुछ नहीं अपने उसके सामिधि से कोई कुछ करता है वो किसको प्रेरित प्रेरणा नहीं करता ऐसा करो और कुछ नहीं उसके सानिधि से ही अन्य लोग करते हैं अहम साखी किंचित अत न कुरे नारे ना कुछ करता हूं ना कुछ कराता हूं बस में और शरीर से कुछ हो जो कहा था ना अभिमान अभिमान क्यों होगा शास्त्रीय मार्ग में चलने पर शरीर देवार्चन स्नान सो विचार करे वाग से सूत्र पाठ जप आदि हो वेदांत पाठ हो अरुबुद्धि विष्णु का अध्ययन करें अथवा ब्रह्मी न हो मैं तो साक्षी हूं अत्र किंचित पिन्ना क्वे नापि कराता हूं देवार्चन इत्यादि श्लोक दोन तारं का प्रणव आमना का वेदात शास्त्र से पठन हो अथवा जम हो कबरात का सिद्ध है मुक्त सिद्ध है वहां से लेकर के यहाँ तक ये यह पूरा अवधुत उपनिषद में ऐसे ही मंत्र है उपनिषद का मंत्र को साप इसमें रख दिया अवधुत उपनिषद आता है यहाँ से शुरू हुआ अवधुत उपनिषद कृष्ण आजुर्वेद के, के अंतर्गत है वो नवम मंत्र है तेपन दिया है यहाँ से लेकर पच्चीसवा ये सब जितने आगे सब उपनिषद मंत्र है कृष्ण आजुर्वेद के अंतर्गत उपनिषद, अवधत होता उपनिषद हैवधत फ अभी यह निष्पन्न क्या हुआ है? कहते हैं कलह कुत्म मम विभिन्न विषय पूर्वापर समुद्रवत शुन्त्रा शुन्त्रा। कुत्रा मामा कर्मिना कला संभवेत कर्मी और मेरा कलह कर्मीण ममच कल कम कर्म करने वाले कर्मी और मेरा कलह कहाँ होगा भिन्न विषय थे भिन्न विषय है दोनों का विषय अलग है मैं तो कर्ता भोगता नहीं हूँ निर्दय आत्मा रूप से स्थित हूँ और कर्मी कर्म करता है ये दोनों का भिन्न विषय है पूर्वापर और समुद्र ये पूर्व और अपर पूर्व समुद्र और पश्चिमी समुद्र दोनों का कोई विरोध है क्या विरोध है पूर्व बंगोपसागर है पश्चिमी आरब सागर दोनों के विरोध विरोध नहीं कर्मी के साथ ज्ञानी का विरोध नहीं क्यों विभिन्न ना, विषय दोनों का भिन्न भिन्न हुआ कैसे से विभिन्न विषयत्व तो स्पष्ट करते विभिन्न विषय विषयत्व में स्पष्ट है थी। क्योंकि विभिन्न विषय तो ने हेतु दे दिया विभिन्न विषय तो कैसी ज्ञाक वपूर्वागु निर्बंध कर्मिणो नक साक्षिण ज्ञा साक्षले पत् निर्बंधो नेतरत्री पूर्व बाघ देश कर्म न कर्मी, कर्मी आग्रह किस में शरीर बाघ हो गया इंद्रिय और केवल वाग, के वाग इंद्रिय नहीं उपलक्षण है सब इंद्रिय शरीर इंद्रिय अंत कर्म इसमें आग्रह कर्मिका का साक्षी में है कर्मिका कर्मिका साक्षी से कोई मतलब नहीं शरीर से इंद्रिया से बुद्धि से कर्म करता है जैसे कुछ करता व्यापार जैसे जैसे शास्त्र में किया गया साक्षी में कोई आग्रह नहीं ज्ञान ही न साक्ष साक्षी निल्ले <उगी> निर्लप तो है क्या साक्षी अलेप है निल्ले पे पुष्कर पर आता निल्ले पे असंग साक्षी केवल विचार ज्ञानी केवल विचार करता है मैं साक्षी निल्ले निर्लेप हूँ असंग हूँ इसमें निर्बंध है इतरत्र शरीर इंद्रिय अंतःकरण के साथ उसका कोई संबंध है न इतरत्र नहीं न इतरत्र अन्य के साथ उसका संबंध ही नहीं देखता है मैं असंग हूँ देह इंद्रिय अंतकर्ण के साथ अपना संबंध नहीं है अपने का मानता है असंग की फूटस्थ चेतना में हो देह इंद्रिय के साथ संबंध है ही नहीं, नहीं। तो उसका इतर उत्तर आग्रह नहीं ज्ञानी का आग्रह है साक्षी और में उसको कर्मी का विषय है नहीं नहीं, नहीं। कर्मी का आग्रह है भाग सर्व इंद्रिय बुद्धि में ज्ञानी का विषय वहाँ है दोनों का भिन्न भी हो गया क्यों विवाद होगा तो तथापि योग ज्ञान कर्मी कलह करवाते तो विद्वी परिहसन आव ऐसा होने पर भी ज्ञानी कर्म में कहीं कर्मी में झगड़ा करते है तो उसको विद्वान लोग परिहास करते है परिहसन करना चाहिए ये अलग अलग विषय है दोनों का क्यों विरोध है ज्ञानी तो मानता है कुटस्थ आत्मा है करता होता नहीं है शुद्ध सिद्ध रूप में शरीर इंद्रिय मानने के साथ उसका कोई संबंध नहीं रोग्यानी, ज्ञानी का विचार नहीं असंग आत्मा व्यापक चिदरूप उसका विचार नहीं देह इंद्रिय अंतकरण आदि के द्वारा उसका कर्म आदि करता है दोनों का विषय भिन्न भिन्न है ऐसा होने पर भी कहीं जब कलह करते हैं तो विद्वत ही परिहासा नहीं हो परिहास करना है वृत्ता नज्ञ बधिराव विव देता बुद्धिमंत हसंती विलोक्यौंच अन्यों वृतांत अनभिज्ञ बधिर विव देता हम तो कऊ विलोक्य बुद्धिमंत्र तो हत्य दो बधि रहे बधिर सुन नहीं पाएंगे ये कुछ कहता है वो नहीं सुनता है वो कुछ कहता है ये नहीं सुनता है दोनों बधिर दोनों बधिर अन्योन्य वृत्तांत अनज्ञ ये क्या कहता वो सुनता है समझता है ये क्या कहता है वो समझता है अन्य वृतांत अनभिज्ञ वो नहीं क्या कहता वो क्या कहता है ये दोनों विवाद कर रहे हैं ये उसको पूछा क्या, क्या <laughs> <laughs> तो ठीक ठाक है और तो सोता है मैं इसे रुपया लिया था तो आज रुपया मांगता है बोला अरे रुपया तो देंगे जल्दीबाजी क्या है फिर ये सोचता है मैं आज स्नान नहीं किया वही शायद मुझे कह रहा है <laughs> आज स्नान नहीं किया तो क्या हो गया <laughs> ये कुछ कहता है वो भी कुछ कहता है इसके साथ उसका संबंध है इसके साथ क्या संबंध ये कुछ करता है ये भी कल्पना करता है और वही कहाता है तो फिर है तुम आ तो मैं चढ़ूंगा <laughs> ये विवाद करते हैं विलोप कहता हूँ उनको देख कर के बुद्धिमान हंसते कुतः परिहास्य परिहास क्यों करना चाहिए दोनों को निर्विषय कलह तारी बिना विषय झगड़ा करते नहीं लोग ये बिना कारण ये कुछ प्रेम से पूछ रहा है ठीक है क्या सबूत झगड़ा करता है ये कुछ ये करता है रुपया बाद में ये कहता में स्नान नहीं कर दिया बिगड़ा किसी भी, भी कहता है तो निर्विषय बिना विषय कलह करते लोग तो अन्य लोग हसेंगे नहीं ब्रह्मत्वं ब्रह्मत्वं तत्र तत्र ये न विजा साक्षिण तस्त ब्रह्म्यता त्र कर्म कि यम साक्षण कर्मी न विज्ञान साक्षी को कर्मी जानता है नहीं इससे विलक्षण के साक्षी है, असंग है निर्लप है कुटस्थ है अक्रिय है ऐसे साक्षी है उसको कर्मी जानता नहीं जो साक्षी को नहीं जानता है तस्य का साक्षी न तत्वित ब्रह्मत्व बुद्धिता वो साक्षी में ब्रह्मत्व तत्व ज्ञानी जाने ब्रह्म ज्ञानी जो मानता है अपने को ब्रह्म क्या देहादि को मानता है ब्रह्म ये साक्षी को ब्रह्म देहादि विशिष्ट में ब्रह्म नहीं है जो साक्षी है देह इंद्रिय आदि से ज्ञानता ज्ञान सौसे विलक्षण जो साक्षी है उसमें ब्रह्मत्व तत्व बुद्धता और ब्रह्मत्व उसको निश्चय करता है अहम करके साक्षी समझ करके कुटस्व में ब्रह्म हूँ स्वम तो पद का लक्ष्यार्थ कुटस्थ को समझ करके मैं ब्रह्म हूँ इससे कर्मीणों किम है कर्म की क्या हानि है क्या बिगड़ा जो कुटस्थ तत्व साक्षी जिसको कर्मी नहीं जानता है उसको ये ब्रह्म मानता है तो कर्मी क्या कुछ हानि है हाँ देह इंद्रिया आदि को यदि ब्रह्म कहे तो तो उसकी हानि ऐसे कहीं कहीं लोग जो बिना नहीं समझ करके अब मान करके मैं ब्रह्म देह इंद्रिया आदि में करते हुए मैं ब्रह्मो कहते तो फिर झगड़ा है इसी प्रकार द्वैतवादी अद्वैतवादी में इस प्रकार एक साक्षी तत्व शुद्ध असंग है निर्लिप है निर्विशेष है वो तत्व को द्वित आदि मानते नहीं असंग निरुपाधिक स्वरूप है माया विशिष्ट से अलग है माया रहित तो, शुद्ध स्वरूप निर्विशेष असंग सर्व्यापक वो नहीं मानते और वो मानते सभी सविशेष माया विशिष्ट को मानते ईश्वर को और जो ब्रह्म मानते वेदांत है ब्रह्म कुटस्थ सर्व को क्या मानते ईश्वर मानते ईश्वर का लक्ष्य तो ईश्वर पद का जो सर्व के ईश्वर में हो ऐसा नहीं अहम ब्रह्म शब्द से ब्रह्म शब्द का वाचार्थ तो ईश्वर होगा किंतु ईश्वर के साथ अभेद नहीं करते कोई देव आदि लोग गाली करते अरे ये अपने ईश्वर कहते कितने पापी ईश्वर पद का जो लक्ष्यार्थ शुद्ध चेतन ब्रह्म वो लक्ष्यार्थ शुद्ध चेतन कूटस्थ एक में कुटस्थ शुद्ध चेतन ब्रह्म हो ये मानते जिसको माया विचिट को ईश्वर मानते वो वाच्यार्थ को अपने साथ अभेद करते हैं अभेद नहीं अभेद उसके साथ कभी नहीं होगा तो हम पद का वाच्यार्थ पद का वाच्यार्थ में अभेद नहीं होता है लक्ष्यार्थ में अभेद होता है जो लक्ष्यार्थ ब्रह्म हम कहते हैं उसको देवताद्य नहीं जानते उसको मानते नहीं एक निर्विश स्वरूप माया विशिष्ट रहित वो नहीं मानेगी उसमें जीव की एकता है शुद्ध चैतन्य कूटस्थ के साथ घटाकाश महाकाश जैसे एकत्र है तोम तो पति के लक्ष्यार्थ के साथ तो पति के लक्ष्यार्थी की एक भेद्यार्थ नहीं बातच्यार्थ में भेदी मानते हम भी मानते हैं और लक्ष्यार्थ है। में अभेद लक्ष्यार्थ को नहीं मानेगे लक्ष्यार्थ को नहीं मानेंगे जहाँ लक्षार्थ में अभेद हम कहते हैं उसको द्वित नहीं मानेंगे और द्वितादी लोग जहां मानते जीव ईश्वर का भेद वहां हम भाच्यार्थ में भेद मानते ही तो परस्पर विरुद्ध हुआ नहीं कर्मी यम साक्षिण कर्मानुष्ठान उपयोगी देह वाग बुद्धि प्रत्येगात्मा न भी जानाती कर्म के उपयोग होता देह के है देह इंद्रिय बुद्धि कर्म अनुष्ठान के उपयोग है उससे अतिरिक्त है प्रत्येगात्मा साक्षी उसको कर्मी नहीं जानता है न भी जानाती तत्विदा तत्व ब्रह्म बुद्धि जो साक्षी को कर्म उपयोगी देह इंद्रिय बुद्धि से अतिरिक्त करके कर्मी नहीं जानता है प्रत्येगात्मा नहीं जानता है उसमें ब्रह्मत्व यदि तत्व समझ लिया बुद्धे ज्ञान थे कर्मिण कर्मानुषार किम ही कर्मी कर्मानुषार करे उसके क्या नहीं कर्म करे उसके साथ कोई आपत्ति नहीं है देहवाग्बुद दे ज्ञानाबु कर्मी प्रवर्तता ज्ञानो हीयते कि प्रवर्तता ज्ञानी कर्मी प्रवर्तताम आधि ऐसा पाठ प्रवर्त इतने प्रवर्तताम आधि यह तुआ के स्थान पर तामा लिख लेकिन कर्मी प्रवर्तताम आधि ज्ञानीनो की मत देह वाग बुद्धय है तकता ज्ञानी ना ज्ञानी के द्वारा ज्ञानी क्या कर दिया किस किसी को देह बाघ और बुद्धि त्याग करने का क्या अर्थ है अपन से भिन्न है मिथ्या तो निश्चय कर दिया अनुत बुद्धि तो ये मिथ्या है आत्मा से विलक्षण है सुनो अनुत बुद्धि तो मिथ्या बुद्धि के कारण ज्ञानी ना देह बाघ बुद्ध है त्यक्ता ज्ञानी किसको त्याग क्या देह बुद्धि अधिक व्यादा देह इंद्रिय बुद्धि देह बाघ बुद्धि शरीर इंद्र बुद्धि को ज्ञानी त्याग कर देता है अनुच्च बुद्धि से मिथ्या बुद्धि से मिथ्या है मेरा स्वरूप नहीं कर्मी प्रवर्तताम प्रवर्तते का लोटल में प्रवर्तताम कर्मी प्रवर्तताम कर्मी प्रवृत हो आभि अभिकास हो ध्यवाग बुद्धि भी कर्मी प्रवर्तताम आभी प्रवर्तताम लोटल प्रवर्तताम लोट में बनता प्रवर्तते लोटे बनेगा प्रवर्तन कमी प्रवृत्त हो आधी इनके द्वारा देह इंद्रिय बुद्धि के द्वारा कर्मी प्रभुत्व तो हो ज्ञानी नो ही अच्छा कर्मी कर्म, कर्म करता है देह इंद्रिय बुद्धि के द्वारा ज्ञानी कुटस्थ को स्वरूप ब्रह्म मानता है क्या बिगड़ा ज्ञानी क्या कुटस्थ में ब्रह्म एक ही और देह से कर्मी कर्म करता है तो ज्ञानी की हानि कर्मी कर्म करता है तो ज्ञानी की हानि नहीं और प्रत्येक आत्म ब्रह्मत्व समझता है तो कर्म की ज्ञानी नहीं इसी प्रकार द्वैतवादी भक्ति करते द्वैत मान करेगी जो वाच्यार्थ में भेद है तो भक्ति करेंगे तो भेद मान करे तो ज्ञानी की क्या आप जो वाच्यार्थ में भेद मान कर भक्ति करे भेद मानते तो ज्ञानी की क्या नहीं ज्ञानी तो लक्ष्यार्थ में अभेद मानता है और जो ज्ञानी लक्ष्यार्थ में अभेद मानता है तो द्वैतवादी की क्या पति जो लक्ष्यार्थ ऊटस्थ असंख ब्रह्म है जो माया उपाधि रहकर तो निरुपाधिक शुद्ध है निर्विशेषण एक निर्विशेष से जीव अपने एकत्व मानता है लक्ष्यार्थ को लेकर के वो द्वेतवादी ईश्वर जीव भेद मानकर कर्म भक्ति उपासना करे उसे क्या उसकी आपत्ति है झगड़ा क्यों है ये लक्ष्यार्थ में एकत्व और वाच्यर्थ है भेद जिसको वाच्यर्थ में भेद मानकर भक्ति करता है ज्ञानी उसमें अभेद मानता है क्या वाच्यार्थ में भेद मानता है तो भक्ति करे उपासना करे द्वेत माने तो आपत्ति क्या है अ ज्ञानी को ज्ञानी अवैत मानता है जहां उस तत्व को देवतादि मानते नहीं एक निर्विशेष स्वरूप है उठस्त तो उसमें अभेद मानते है ये जो देह विशिष्ट है सोपाधिका में सोपाधिक जीव के साथ ईश्वर का अभेद मानता है ज्ञानी तो फिर देवतादि की क्या आपत्ति इसे इसी प्रकार समझाना कोई हानि नहीं है दैव मानकर जो भक्ति उपासना करते है भाष्यार्थेद है अद्वैतवाद्यार्थ भेद व्यावहारिक अभेद रहता है पारमार्थिक का भेद नहीं पारमार्थी के एक अद्वितीय तत्व है और जो पारमार्थी अद्वित तत्व है निर्विशेष उसको द्विती लोग नहीं मानेंगे पारमार्थिक के अलौक इसको पारमार्थी मानते किसको व्यावहारिक जीवेश्वर का भेद जिसको व्यावहारिक को कहते हम इसको लौकिक पार्थिक क्या कहते लौकिक्षिक लोक में उसको पार्थी का माना जाता है ऐसा इसलिए कोई भेद नहीं विवाद करने का नहीं विभिन्न विषय है ज्ञान मिथ्यात्व बुद्धिया परिता देहबाग बुद्धि ज्ञानी तो छोड़ जाए देह बुद्धि उसके द्वारा कर्मानुसार नहीं ज्ञानी नोवा की ज्ञानी की क्या है अब तो निर्विषय कलहकारी परिहसन निर्भिना विषय कलह करते तो उसमें हँसना चाहिए ओ।